जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष पाग आठ घनजीवामृत साथियों विगत दो दिनों में हम लगातार सुन रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के संचालन में और परिवहन में इतना ही नहीं किसी भी पेड़ पौधे की वृद्धि में मानव की कोई भी भूमिका नहीं है ईश्वर ने मानव को किसी तरह की भूमिका नहीं दी है समाज के किसी भी क्षेत्र में जिन जिन समस्याओं की निर्मित हुई है सारी समस्याएं मानव निर्मित है ईश्वर निर्मित नहीं है सुबह से लेकर रात तक जो कुछ गतिविधियां हम करते हैं अगर उन गतिविधियों से इस ईश्वर निर्मित सुव्यवस्थापित सुनियंत्रित प्राकृतिक व्यवस्था को अगर हम कोई क्षति पहुंचाते हैं तो शल के खिलाफ बगावत होती है ऐसे लोग आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते हमारे अंतर मन को पूछना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना है हमारा जीवन और पंचों का जीवन प्राणियों का जीवन कितना भेद है कभी पंचों को प्राणियों को खाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी कभी वो सवाल उठा खाद्य सुरक्षा का उनके लिए उनका तो कोई खेत नहीं है कोई मिल्कियत नहीं है उनकी ना उनके पास दस्तावेज है कि ये मेरा खेत है भूखे क्यों नहीं अरे क्या कोई पंछी प्राणी दवा खाता है क्या उनके दवाखाने हैं आपके क्यों है साथियों सारी समस्याएं हमने निर्मित की है इसके पीछे क्या कारण है एक अहंकार कोरा अहंकार कि वह ईश्वर की व्यवस्था है मेरी नहीं है मैं मेरी खुद की समान पर तो व्यवस्था खड़ी कर दूंगा ईश्वर के खिलाफ ये कोरा अहंकार हमें प्रकृति के दूर ले जा रहा है प्रकृति माने ईश्वर ईश्वर माने प्रकृति जब हम प्रकृति के तरफ निकलते हैं तो संस्कृति की निर्मित होती है जब हम प्रकृति से दूर जाते हैं तो विकृति की निर्मिल होती है आज केवल विकृति हमें दिखाई दे रही है हर बात में हम प्राकृतिक ढंग से सोचते ही नहीं विकल्प की बात करते हैं इसका एक विकल्प उसका एक विकल्प खेती में प्राचीन पद्धति बाद में उसकी जैविक पद्धति बाद में रासायनिक पद्धति बाद में वैदिक पद्धति बाद में योगिक पद्धति सारे विकल्प सारे विकल्प स्वास्थ्य क्षेत्र में भी वही विकल्प की बात प्राकृतिक चिकित्सा बाद में आयुर्वेदिक चिकित्सा बाद में आयुर्वेदिक चिकित्सा बाद में होम्योपैथी चिकित्सा बाद में बालाक्षार पद्धति यूनानी चिकित्सा हर कोई विकल्प क्या ये प्रकृति की तरफ जाने की रहा है या प्रकृति से दूर ले जाने की रहा है क्या ये ये विकृति है संस्कृति नहीं है ऐसी व्यवस्था जो प्रकृति के तरफ हमें ले जाएगी केवल शोषण मुक्त समाज नहीं होगा केवल पीड़ा मुक्त समाज नहीं होगा केवल भूख मुक्त समाज नहीं होगा दवा मुक्त भी समाज होना चाहिए प्रकृति में दवा नहीं है प्रकृति में होटल नहीं है प्रकृति में खुर्की व्यवस्था नहीं साथियों जैविक कृषि और आसानी कृषि जिस गति से प्राकृतिक संसाधनों का विनाश कर रही है जिस गति से हमें प्रकृति से ईश्वर से दूर ले जा रही है अगर उसी जैविक खेती को हम आगे ले जाएंगे रासायनिक खेती को आगे ले जाएंगे विकल्प के तरह समाज को ले जाएंगे ईश्वर से संवाद कब होगा कैसे होगा दो दिन से आप देख रहे हैं कि जो विकल्प की बात है उसकी कोई आवश्यकता कोई आवश्यकता हमें जड़ के तरफ तो जाना है जड़ की तरफ तो? केवल मनोविज्ञान नहीं विज्ञान भी कहता है कि 90 प्रतिशत बीमारियां मनोकायिक होती है मनोकायिक, साइकोसोमेटिक निर्मित मन के अंदर है बीमारी की निर्मित कहां है मन के अंदर कितने तनाव हमने स्वीकृत किए हैं खुद ने ये विकृति है प्रकृति की तरफ जाना ईश्वर की तरफ जाना तनाव कहां आएगा अगर तनाव नहीं आएगा तो मन विचलित कैसे होगा और मन विचलित नहीं होगा तो शरीर साथ कैसे नहीं देगा शरीर को साथ देना ही पड़ेगा दवा मन को चाहिए दवा शरीर को नहीं चाहिए दवा मन को चाहिए और मन की दवा एक ही है वो क्या है आध्यात्मिक मन की दवा कौन सी है आध्यात्मिक दूसरी दवाई हो नहीं सकती कोई दवा नहीं हो सकती और वही आध्यात्मिक स्थिति हम देख रहे ईश्वर ने देशी गाय को फुर्सत से बनाया है निर्मित किया है एक गाय सारी समस्याओं का हल हो सकती है इस पर बहुत सारे लोग बहस करेंगे बहस करने वाले यूरोपियन चश्मे में पहने आते हैं गाय का तरफ देखने का चश्मा धर्म नहीं होता विज्ञान नहीं होता अज्ञान भी नहीं होता गाय सबसे ऊपर है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मालूम पड़ेगा का सारी समस्याओं का हल देशी गाय है कल हमने देखा कि देसी गाय का 10 किलो गोबर क्या चमत्कार कर सकता है देखा ना कितना किलो 10 किलो 10 किलो गोबर एक दिन का क्या चमत्कार सकता है सारी व्यवस्था को खत्म कर सकता है जो हमें यूकृति की तरफ ले जा रही है चाहे रासायनिक कृषि हो रासायनिक से बेखरतर नाम जैविक कृषि हो वैदिक कृषि हो या यौगिक कृषि या पारंपरिक भारतीय कृषि हो एक जीवामृत जिस दिन आप भूमि में जीवामृत डालना शुरुआत करेंगे आपको महसूस होगा कि आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है अपने आप अपने आप अनुभूति आपको होगी बाबे आप महसूस करोगे ये अंदर क्या हो रहा है आप समझ नहीं पाओगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको मालूम पड़ेगा कि मैं तो बाहर की दुनिया शुद्ध करने जा रहा हूं प्राकृतिक खेती के माध्यम से लेकिन अंदर की दुनिया भी शुद्ध हो रही है अंदर की दुनिया भी शुद्ध हो रही है सोचने का ढंग बदल जाएगा दृष्टिकोण बदल जाएगा एक दिन ऐसा आएगा क्या को मालूम पड़ेगा सही मायने में गो माता ने मेरा पुनर्जन्म दिया है जब आप पूरे बदलोगे बदलाव कानून से नहीं होता संसद में जनलोकपाल बिल पास करके या कोई अधिनियम पास करके समाज नहीं बदलता इतिहास गवाह है अगर समाज को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा और खुद को बदलने की प्रक्रिया तब चालू होती है जब आप प्रकृति की तरफ निकलते हो प्रकृति का विकल्प आप दोगे कैसे पहुंचोगे भगवान की तरफ इसका ये विकल्प इसका वे विकल्प हमने देखा कि 10 किलो गोबर से जीवामूत कैसे बनाया है उसका उपयोग कैसे करना है कौन से कौन से फसल में उसका किस तरह का प्रबंधन हमें अमल में लाना है सारी बातें आपने कल समझ ली लेकिन जहां असिंचित क्षेत्र होता है बारिश पर निर्भर खेती होती है वर्षा आधारित खेती होती है सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती वहां जीवामृत बनाने में या उसका उपयोग करने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं पानी की उपलब्धि नहीं होती वहां पानी के स्रोत नहीं होते खेत में जहां जीवामृत बनाना है खेत दूर है घर इधर है रस्ते खराब है बारिश काल में हम धुलाई नहीं कर सकते जो अमृत का वहां तक मजदूर नहीं मिलते कैसा करें जो अमृत कैसा दे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं और जिस गति से ये राजनीति हमारे निजी आयुष्य निजी जीवन को निगल रही है खेती के बारे हम कम सोचते हैं दिल्ली के बारे में ज्यादा सोचते हैं इससे समय नहीं मिल पावे आपको खेती के लिए साथियों मानसिकता भी है किसानों की कि भाई साल भर जितना रासायनिक खाद चाहिए एक बार खरीद लिए और डाल दिया साल बहुत का उपयोग करें चिंता की बात नहीं ये भी मानसिकता है इस सारी मानसिकताओं का विचार करके इस सारी जो समस्याओं का विचार करके आखिर में मैंने सोचा कि जहां वर्षाधरित किए उन किसानों को जीवामृत का भी एक विकल्प देना चाहिए जो जीवामृति होगा लेकिन घन रूप में होगा जरूर रूप में काफी खोजबीन के बाद काफी प्रयोग के बाद पूरे देश में जितने भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन है यानी जो कृषि भौगोलिक स्थितियां है उन सब में उसके प्रयोग करके अंत में वो फार्मूला बना जिसका नाम मैंने घन जीवामृत लिखा है लिखिए घन जीवामृत घना सॉलिड क्या बोलते हिंदी हिंदी में घना को घना ही कहते हैं ना? ठोस अच्छा ठोस ठोस ठीक है इसके मैंने तीन प्रकार किए हैं जैसे हमारे पास गोबर की उपलब्धि कितनी है कैसी है क्या हमारे पास गोबर गैस उपलब्ध है कोई संयंत्र अभी लगाया है क्या हमारे पास गोबर का खाद भी उपलब्ध है इन सारे बातों के सामने रखकर मैंने उसके तीन प्रकार किए हैं लिखिए घन जो अमृत नंबर एक घन जो अमृत नंबर एक प्रति एकड़ 100 किलो देसी गाय का गोबर लीजिए अगर हमारे देशी बैल है तो आधा गाय का आधा बैल का चलेगा लेकिन केवल बैल का नहीं चलेगा भैंस का नहीं चलेगा और उसका तो बिल्कुल नहीं चलेगा जैसे जयसूड का कोई बोलेंगे कई भाई हमारे पास भेड़ बकरी है बकरी को क्या कहते हैं? बकरी कहते हैं ना हाँ, हिंदी में गोट कहते हैं सही है तो उसका भी नहीं चलेगा उसका भी क्यों नहीं चला का कारण है इसके कुछ कारण है मैंने कल बताया था ना कि ईश्वर के कुछ कानून हैं जो ईश्वर के संविधान में लिखे हैं ईश्वर का संविधान है प्रकृति घने जंगल क्या कानून बताया था मैंने आपको कि शाकाहारी प्राणी केवल क्या करेगा शाकाहारी करेगा पहला कानून बताया था शाकाहारी प्राणी किसी भी स्थिति में मांसाह नहीं करेगा दूसरा कानून बताया था तीसरा कानून बताया, बताया था कि मांसाहारी प्राणी किसको खाएगा केवल कि शाकाहारी प्राणी को ही खाएगा और चौथा कानून कहा था कि एक मांसाह प्राणी दूसरे मांसाहारी को नहीं खाएगा नहीं खाएगा ये ईश्वर के कानून है इसलिए अगर शेर बकरी को खाता है तो हिंसा नहीं है अहिंसा है ये भी मैंने बताया था शेर बकरी को खाता है तो हिंसा नहीं है क्या है अहिंसा है लेकिन बकरी शेर को खाती है तो क्या है हिंसा है क्योंकि ई का कानून है व्यवस्था है शुल्क इसका मतलब है अगर ईश्वर का कानून है ये उस चीज है आध्यात्म है कि मानव शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए इसका मतलब है आप अगर भेड़ बकरी पालते हो किसके लिए पालते हो किसके लिए पालते हो हा? अपने लिए पालते हैं दूध पीने के लिए और ह्या करते हैं वो बकरा किसको बेचते हैं नहीं किसको बेचते बकरा कसाई को बेचते हैं ना बड़ा प्यार करते हो छोटे वो बकरे का जो छोटा बच्चा होता है अपने बच्चे जैसा प्यार करते हो ना उसको सुली चढ़ाते हो ये पाप किसके मथे बैठता है अरे मांसाह को उत्तेजन देते हो आप जब मरी पालन करते हो भेड़ बकरी पालन करते हो स्वर पालन करते हो मांसाह को उत्तेजन देते हो शाकाहारी कैसे बन सकते हो खुद में खाओगे लेकिन प्रोत्साहन को तो दोगे ये यह शास्त्र में कहा लिखा है इसके लिए भेड़ बकरी का भी नहीं चाहिए जब आप उसको उपयोग करोगे तो उसको रखोगे रखोगे तो बेचोगे बेचोगे तो मांसा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा भगवान के नाम पर भेड़ बकरियों को काटा जाता है उसको आध्यात्म कहते ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे कैसे हो सकता है अगर ईश्वर को सारे प्राणी समान है उसके लड़के ही हैं बच्चे हैं है ना सारी सजू भगवान के कौन है बच्चे कौन सी मां अपने बेटे का बलिदान चाहेगी यानी आध्यात्म के नाम पर जो अहिंसा हो रही है वो गलत इसलिए जुआमृत में भी नहीं डालना है और गण जुआमृत में नहीं डालना और दूसरा में जो मैंने प्रयोगशाला में परीक्षण किया जो तत्व देशिका के गोबर में उसमें नहीं है इसका मतलब है घर चुनाव नहीं भी नहीं डालना है कितना लिया 100 किलो देसी गाय का गोबर ने उसमें एक किलो गुड़ डालिए बारीक करके अथवा मिठ्ठे फलों का एक किलो गुदा डालिए विकल्प है विकल हायडरबाउ दो में से कोई एक डाल सकते हैं एक किलो बेसन डालिए कौन सा बेसन विषय हो गया है कल विस्तार से हो गया अगर वो शुष्क है गोबर अगर थोड़ा शुष्क है तो गोमूत्र डालिए अगर शुष्क नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं डालने की मतलब सूखा है शुष्क माने सूखा। तो थोड़ा गौमूत्र डालिए क्योंकि गीला बनाना चाहिए बाद में उसको हाथों से या पावडे से मिलाइए ठीक से मिलाइए दोनों तरफ मिलाइए ताकि सारा एकजु हो जाए छाया में उसका 48 घंटे ढेर लगाइए हां ढेर लगाना है क्या लगाना है बोलते उसको ढेरी बोलते ना हाँ ढेरी ढेरी ढेरी ढेरी लगा ली अगर दैनंदिन हवा का तापमान दिन का बारह और शतावंश के नीचे है माने शीतलहर है तो बोरी से ढक दे नहीं तो जीवाणु सुप्तावस्था में जाते हैं यानी समाधि लेते हैं अगर तापमान उससे ज्यादा है तो ढकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हां नहीं ढकना क्यों इसका कारण है कि जब बारहवंश शतावंश के नीचे तापमान गिरता है तो जीवाणु उस हित स्थिति में अपना जीवन व्यापार बंद करते हैं और समाधि ले जाते हैं यानी डॉर्मेंसी में चले जाते हैं सुप्तावस्था में इसलिए वहां कुछ गर्मी रहनी चाहिए इसलिए उसको क्या करना है ढकना उस पर बारिश का पानी नहीं गिरना चाहिए सूरज की रोशनी नहीं गिरना चाहिए अगर कड़ाके की ठंड है तो चार दिन रखिए जो कि उत्तरी भारत में होता है अगर तुरंत उसका उपयोग करना चाहते हैं तो 48 घंटे के उपरांत अथवा चार दिन के बाद आप उसका तुरंत खेत में उपयोग कर सकते हैं विधि क्या होगी बाद में बताया जाएगा लेकिन अगर उसका भंडारण करना चाहते हैं तो लिखिए तो किन्मन क्रिया समाप्ति के पश्चात यानी 48 घंटे के पश्चात अथवा छियानवे घंटे के पश्चात उसको कड़ी धूप में सुखाइए पतला स्तर रखकर दिन में दो बार नीचे ऊपर करें ताकि उसको सूरज की रोशनी ठीक से मिले ठीक है पूरा सुखने के पश्चात उसके जो ढेले है होते हैं ना वो लकड़ी के मोगरी से पीट दे ताकि उसका पाउडर बने ताकि स्वस्थता से हम उसका उपयोग करें कर सके वो लकड़ी की क्या बोलते आप मोगरी मोगरी बोलते हैं ना हाँ उससे पीटे उसका उपयोग करते हैं आप कभी कभी करते हैं बहुत बढ़िया है। काय के लिए करते हैं बीज अलग निकालने के लिए कपड़ा धोने के लिए और किसको धोने के लिए घरवाली को धोने के लिए भी करते हैं ना कभी कभी सुना यहां होता है ऐसा हाँ बड़े मर्द लोग अपने पत्नी को पिड़ा देते हो बाहर तो बकरी बनते हो ठीक है क्या लिखा पाउडर बन, बन जाएगा ठीक से है ना बाद में छल्ली से छान लेना है वो चालनी होती है ना क्या बोलते हैं आप हो जाड़ी छल्ली चौड़ी थोड़ी ज्यादा छेद बड़े होने चाहिए छान देना है और बाद में बोरी में भरकर सुतली से बांधकर उसका भंडारण करना है प्लास्टिक की बोरी नहीं लेना है जुट की बोरी लेना है प्लास्टिक को बिल्कुल हद पार करना है ठीक है ना भंडारण करते समय भूमि के सतह पर मत रखे नहीं तो क्या होता है भूमि की नमी सोख लेता है गणेश जीव फिर उसमें फफूंद की निर्मित होती है तो उसका दर्जा घटता है इसलिए भूमि के सतह पर मत रखें लकड़ी की तिपाई होती है ना क्या बोलते हैं आप उसको चौपाई होती है छोटी हाँ या या उसके ऊपर थप्पी लगा दे एक के ऊपर एक जहां बारिश नहीं आती जहां सूरज की रोशनी सीधी नहीं पड़ती वहां उसका भंडारण करें इसका एक साल तक उपयोग कर सकते हैं अब लिखे घन जुआंबू नंबर दो प्रतिड़ कड़ 200 किलो कड़ी धूप में सुखाया हुआ और छलनी से छाना हुआ गोबर का खाद ले देखे उसमें भैंस का नहीं आना चाहिए और गैस योल का बिल्कुल नहीं आना चाहिए गाय बैल का चलिए गोबर का खाद ले कितना लिया 200 किलो राइट उसमें उसको थोड़ा फैलाइए स्पीड आउट स्लाइटली उसको थोड़ा फैलाइए और उसके ऊपर जितना गोबर का खाद है उसका 10 प्रतिशत जुआमृत छिड़के जितना कुल मात्रा आपकी खाद की है उसका 10 प्रतिशत जुआमृत छिड़के कितना किलो लिया आपने गोबर का खाद हां तो जुआमूत कितना लगेगा 20 किलो 20 किलो 20 लीटर ये किलो कहां से आ रहा है लीटर जुआमृत उस पर छिड़कना है छिड़क दिया हाँ। बाद में हाथों से या फावड़े से ठीक से मिला दीजिए, दोनों तरफ से ताकि हर कन संपुक्त हो जीवामृत के माध्यम से मिला दिया बाद में उसको छाया में ढेर लगा दीजिए 48 घंटे तक 48 घंटे में किण्वन क्रिया हो जाएगी फर्मेंटेशन प्रोसेस ट हो जाएगी अगर शीत लग रहा है तो चार दिन रखिए छियानवे घंटे रख दिया उस पर छाया नहीं आप ले सूरज की रोशनी नहीं पड़ना चाहिए बारिश का पानी नहीं पड़ना चाहिए इसका ख्याल रखें। रख दिया हां हाँ। बाद में 48 घंटे के बाद उसको धूप में कड़ी धूप में सुखाइए पतला स्तर रखकर और दिन में दो बार उसको ऊपर नीचे करिए ताकि सूरज की रोशनी हर हो तो होगी उसको क्या करना है अड़तालीस घंटे रखना है नहीं तो चार दिन रखना है बाद में क्या करना है कड़ी धूप में सुखाना है दिन में दो बार क्या करना है उसको नीचे ऊपर करना है ना हाँ. के भी दो बार है तो नहीं नहीं नहीं नहीं आपको तकलीफ नहीं देना भाई केवल एक बार रख दीजिए काम हो गया जैसे हम, आ, है जैसे युवामुत हम घोलते हैं ना उसको नहीं घोलना उसको वैसे रख देना है अड़ताली उसको डिस्टर्ब नहीं करना है विचलित नहीं, नहीं करना है ठीक है ना हाँ जब कब निकालना है जब हम फैलाते हैं तब उसको निकालना है ठीक है ये तो दिन में वही काम करते रहोगे नहीं करना है, ठीक है धूप में सुखाया पूरा सूखने के बाद उसको बोरी में भर के भंडारण करें उसी तरह भूमि के सतह पर नहीं लकड़ी के ऊपर इसका भी हम एक साल तक उपयोग कर सकते हैं एक बार निर्मित के बाद। समझ में आया नंबर एक नंबर दो बहुत बोल हाँ? कोई समस्या है इसके बारे में दिन भर रामायण सुना शाम को बोलते है सीता कौन मौसिन लगती है इनको भी लोकसभा भेजना पड़ेगा वहां आवश्यकता हा बस ये यूनिटी के गुप्तर तो नहीं ठीक है, है साथियों आपको नंबर एक नंबर दो समझ में अब गोबर गैस किसके किसके पास है लेट मी नो ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गोबर गैस से बिजली कौन पैदा करता है बिजली पैदा करता है कौन है आप हैं? आप खड़े हो जाइए और कौन करता है तालियां बजाइए तालियां बजाइए आप मुझे मिलेगा हा? बाद में मुझे मिलेगा साथियों पारंपरिक ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा अभी इसमें युद्ध छिड़का है पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत लगभग समाप्त होते जा रहे हैं जो अश्मिक ऊर्जा हम कोयला जलाकर मिलती है हमें बिजली वो कोयला अभी समाप्ति को हो रहे यानी मर्यादा है और जो हमें रिएक्टर लगाते हैं एटॉमिक रिएक्टर उससे विनाशक परिणाम बहुत सारे हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं कंपनियों को जिंदा रखने के लिए अगर वो लगाना चाहते हैं तो बात अलग है लेकिन उसके दुष्परिणाम भी बहुत है हमारे पास ऊर्जा के अमोघ भंडार है अमोघ भंडार वह सौर ऊर्जा कौन ऊर्जा सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा जल ऊर्जा तो उसका उपयोग हम क्यों न करें देखिए सूरज की ऊर्जा को संग्रहित करने का ये भी षडयंत्री है सौर ऊर्जा को संग्रहित करने का अद्भुत काम ईश्वर ने पौधों पर सौंपा है किस पर सौंपा है हरे पत्ते हरे पत्ते क्या करते हैं एक दिन में प्रति वर्ग फूट हरा पत्ता पांच स्क्वेयर फीट लिप सर सीरिया एक दिन में 12.5 किलो कैलोरी सूरज की ऊर्जा संग्रहित करते हैं कितने 12.5 किलो कैलोरी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से देखिए कितना अमोख भंडार ने दिया हमें यानी अगर एक इंच भी भूमि अगर हमने खाली रखी तो भंडार हमें नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा और ये सारी ऊर्जा जो पत्ते सूरज की रोशनी से लेते हैं शुद्ध ऊर्जा होती है फोटोन के रूप में शुद्ध विशुद्ध ऊर्जा होती है उसमें विकरण नहीं होते रेडिएशन नहीं होते और जब वनस्पतियों में ऊर्जा बंदिश होती है और जब हम वनस्पति को जलाते लकड़ी जलाते हैं तो ऊर्जा ज्वाला के माध्यम से हमें मिलती है मिलती है ना ज्वाला के माध्यम से लेकिन वही ऊर्जा अगर चारा गाय को खिलाते हैं तो गोबर के माध्यम से हमारे हाथ आती है कैसे आती है गोबर के माध्यम से गोबर के माध्यम से और वो गोबर की ऊर्जा हम गोबर गैस के माध्यम से उपलब्ध करते हैं आज इसकी आवश्यकता है जो खनिज तेल उत्पादक राष्ट्र है उनका एक शिखर संस्था है जिसको ओपेक कहते हैं उनकी शिखर संस्था है वैश्विक संस्था वो कहती है कि जिस गति से हम डीजेल पेट्रोल को खत्म करने जा रहे हैं नेचुरल गैस को प्राकृतिक वायु को खत्म करने कर रहे हैं तो लगभग 25 साल में कुछ नहीं बचेगा यानी आज ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था की बात पूरी दुनिया में हो रही है वो अर्थशास्त्र नहीं है वो अनर्थशास्त्र है ये जो पाश्चात्यनर्थशास्त्र है उसका दावा है कि जितनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करोगे उतना विकसित राष्ट्र इसका मतलब है जितनी ज्यादा बर्बादी करोगे उतना ही विकसित राष्ट्र होगा ये उल्टी दिशा में चल रहे हम उल्टी दिशा में चल रहे विकास के नाम अगर मैं आपको एक पूछता हूं सवाल सपोज एक वस्तु हमने बनाई है उसके लिए 20 किलो कैलोरी ऊर्जा खर्च की है कितना खर्च किया 20 किलो कैलोरी। लेकिन अगर वही वस्तु उससे ज्यादा अच्छी वस्तु केवल दो किलो कैलोरी से बन गई तो विकास किसको कहेंगे? उसको विकास कहेंगे? ये 10 किलो कैलोरी का विकास कैसे हो सकता है यानी उल्टी दिशा में अनंत शासन दौड़ रहा है उल्टी दिशा में इसलिए जो प्राकृतिक स्तोर हमारे पास है वो अमोघ है अनंत है सूरज की ऊर्जा भी अनंत है अनंत इस सूरज की ऊर्जा को सौर ऊर्जा को संग्रहित करने का काम गोबर करता है और वो गोबर जीवामुख के माध्यम से ऊर्जा किसको देता है हमारे पेड़ पौधों को देता है और वही ऊर्जा गोबर गैस के माध्यम से हमें बिजली पैदा करने के लिए मिलती है हमारा खाना पकाने के लिए मिलती है गोबर गैस हर गांव में होना चाहिए हर गांव में होना चाहिए अभी आई दिल्ली में गई एक मीटिंग में हमने कुछ प्रोजेक्ट उनको दिए कि भाई आप सैटेलाइट का सब बनाते हो उसका डिजाइन भी करते हो हमारी बैलगाड़ी पांच हजार साल से वैसी तो वैसी तो है तो कोई बदलाव नहीं है क्या करे हो आप आईआईटी वाले हमें छोटे छोटे इंजन चाहिए छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट चाहिए घर में तेल निकालने की मशीन चाहिए हाथ से चलने वाली अथवा सिंगल फेस से चलने वाली छोटी दाल मिल घर में बनना चाहिए छोटी चाहिए हमें आटा पीसने की मशीन छोटी चाहिए घर में हमारी गृहिणी बना सकेगी उतनी ताकत नहीं रही उसको हल्के में वो काम करेगी कपड़ा बुनने की हमें छोटा भी चाहिए वो ग्राम स्वराज और ग्राम स्वलंबी करके हम बात कर रहे हैं वो शत प्रतिशत होने के लिए आगे अग्रसर बढ़ना पड़ेगा उसमें ये गोबर गैस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी और उसके प्रचार के लिए हमारे सहयोगी श्याम बिहारी गुप्ता लगे हुए हैं हमारे मित्र है विजय भट्टल जी वो भी उसमें लगे हुए हैं आई आई टी भी लगी हुई है शायद हो सकता है कि सौर ऊर्जा का गोबर गैस के माध्यम से एक बहुत बड़ा अभियान यहां चल जाएगा तो हमारे कुछ खड़े हैं मॉडल कि गोबर गैस बन रहा है गोबर गैस से बिजली पैदा हो रही है उससे मोटर पंप चल रहा है उससे चक्की चल रही है उससे अपना आटा पीसने की मशीन चल रही है इससे सारे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं और घर की बिजली भी उससे पैदा हो रही है इतना ही नहीं कानपुर में छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं गुजरात में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है इसी हमारे आंदोलन के दरमियान कि एक बल घूमता है और पानी ऊपर आता है अपने आप दो बल घूम रहे हैं और कुएं का पानी ऊपर आ रहा है अंचाई हो रही है बिजली की आवश्यकता नहीं डीजल की नहीं पेट्रोल की नहीं लॉके हो रहा है मॉडल खड़े ये अपारंपरिक भूल का जितना ज्यादा हो सके हमें थोड़ा अनुसंधान होना चाहिए इस पर और इस पर आप सबको लगना है तो अगर आपके पास गोबर गैस है तो उसकी गरी जो है ना घोल वो जीवामृत के लिए काम का नहीं होता जीवामृत बनाने में जो गति हम देते हैं गैतिक ऊर्जा बोलते हैं उसको उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हवा के बगैर लेने वालों की जीवाणु की नहीं होती हवा पर जीने वाले जुवाणों की होती है एरोबिक बैक्टीरिया की होती है जिसको प्राणवायु चाहिए ह्यूमस के निर्मिती करने वाले जीवाणु प्राणवायु पर जीने वाले जुवाणु होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जुवाणु बनाने के लिए जब हम गोबर गैस नदी का उपयोग करेंगे तो उसमें वो जुवाण नहीं होते हैं। उसमें हवा के बगैर जीवन जीने वाले जुवाण होते इसलिए गोबर गैस नदी का उपयोग हमें जीवाओं में नहीं करना है उसका सदुपयोग घरक जीवाओं बनाने के लिए करना है कैसे करना है बताऊंगा लिखिए नंबर तीन नंबर तीन नंबर, नंबर, नंबर दो तो आपने लिख लिया नंबर तीन गोबर वायु संयंत्र से बाहर निकलने वाला घोल घोल को क्या कहते आप हिंदी में स्लवी कहते हैं, कहते हैं ना कड़ी धूप में फैलाकर सुखा लीजिए दिन में दो बार उसको नीचे ऊपर करें ताकि उसके हर कन को सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिले जब वो पूरा सूख जाएगा तो मुगरी से उसको पीट दे जब वो पूरा सूख जाएगा तो लकड़ी के मुगरी से उसको पीट दे ताकि घर दीवाओं बनाने के लिए सुविधा हो बाद में उसमें से 50 किलो सूखा हुआ वो तो घोल ले आ? हाँ पाउडर ही होगा हिंदी में पाउडर ही बोलते हैं बिल्कुल सही है हाँ ठीक है उसमें 50 किलो देशी गाय का गोबर मिला दीजिए हाथों से ठीक से मिला दीजिए ताकि वो एकजु हो जाए 50 किलो देसी गाय का गोबर बैल का भी आधा चलेगा लेकिन भैंस का नहीं चलेगा और जैसी वेस्टिन का बिल्कुल नहीं चलेगा हाँ। बाद में उसको ढेर लगा दीजिए छाया में 48 घंटे ढेर लगाकर रात भर रखिए दूसरे दिन सुबह उसमें एक किलो गुड़ की पाउडर डालिए अन्यथा था एक किलो मीठे फलों का गुदा डालिए एक किलो बेसन डालिए डाल दिए ठीक से मिला दीजिए दोनों तरफ से मिलाइए ताकि ठीक से एकत्रित हो बाद में छाया में अड़तालीस घंटे ढेर लगा दे लगा दिया हाँ। अगर सीख लग रहे अंश शतावंश के नीचे तापमान है दिन का तो बोरी से ढक दे अन्यथा उसकी आवश्यकता नहीं अगर कड़ाके की ठंड है तो चार दिन रखिए और बोरी से जो ढकना ही है नहीं तो जुवाणु समाधि में चले जाते हैं ठीक है बाद में उसको कड़ी धूप में फैलाकर सुखाइए नीचे ऊपर करें दिन में दो बार और पूरा सूखने के पश्चात उसका भंडारण करें जुट के बोरी में भूमि के सत्तर पर मत रखे नमी खींचता है लकड़ी की बाद रखिए एक साल तक उसका उपयोग कर सकते हैं समझ में आया ना और बोरी Oh, oh, सीधा अगर आपको भंडारण करना नहीं तो सीधा तैयार होने के बाद फेंक दे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अगर भंडारण करना है तो आप संग्रहित करें अन्यथा आपको क्या करना है सीधा उपयोग में लाना है ठीक है ना ठीक है समझ में आ गया और बाकी बचा हुआ घनजना जो गोबर की गैस गया, का घोल होगा है ना उसका भी घनज मामूद बनाइए और जो पड़ोसी है उसको पहले मुफ्त में दे दीजिए वो बदलेगा तो एक दुश्मन कम हो जाएगा है ना